लेकिन तब मेरे पास होंगे कि नहीं मैं सटोरिया हूँ आज है कल नहीं इसलिए कल का मैं कोई वचन नहीं दे सकता मैं सटोरिया हूँ मैं तो आज ही जीता हूँ और फिर उसने कहा कि अगर आप इनको इनकार करेंगे तो आप मुझे बड़ी पीड़ा देंगे मैंने कहा क्या मतलब उसने कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सिवाए रुपये के मेरे पास कुछ भी नहीं मुझे इससे कीमती शब्द कहने वाला कोई आदमी फिर नहीं मिला वो आदमी ने कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ मेरे पास सिवा है रुपये के और कुछ भी नहीं और जब आप मेरा रुपया इनकार कर दें तो मुझे इंकार कर दिया क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं जो मैं भेंट कर सकूं। तो रुपया तो सबसे गरीब आदमी बांटता है वो तो आखिरी है उसका कोई बहुत कीमत नहीं कैसे नापोगे एक मुस्कुराहट को कि कितने रुपये की एक प्रेम भरा शब्द कहाँ तोलोगे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 क्रोधात तुम शराब खाने जा रहे हो और बीच में एक सन्यासी मिल जाता है शराब के खिलाफ बोलने लगता है रुकावट डालता क्रोधा था तुम कृपण हो और एक भिकारी हाथ फैला के खड़ा हो जाता और चार आदमियों के सामने बड़ी फजीहत में डाल देता क्रोध हाथ है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 तुमसे पाने की तो आसानी तुम और निकाल ना लो। अकेले में भिखारी तुमसे सावधान रहता है कि एकांत में ठीक नहीं झंझट में पड़ना उचित नहीं वो हमेशा तुम्हें भीड़ बाजार में सड़क पे पकड़ता है पैर पकड़ लेता है चार के साथ जा रहे थे अब हुई जाती अब ये इज्जत का सवाल है भिखारी इज्जत का सवाल खड़ा कर रहा है वो ये कह रहा है कि अब दे दो एक पैसा एक पैसे के पीछे मत बदनामी करवाओ लोग क्या कहेंगे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 कितने ही दूर हो तो भी ज्यादा दूर नहीं जिसने किरण पकड़ लिया उसने सूरज का पैर पकड़ लिया काम क्रोध अरुलाभ विवर्जित पद हरिपद है सोई राजस तामस सात्यू ये सब तेरी माया चौथे पद को जय जन चिन्हें तिन्ही परम पद पाया सत्व रज तम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 त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश हिंदुओं की सामान्य धारणा है ट्रिनिटी ईसाइयों का विचार है और अब वैज्ञानिक कहते हैं कि पदार्थ की आखिरी खोज में उनने तीन को पाया विश्लेषण के अंतिम क्षण में उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन तीन से सारा अस्तित्व बना है ऐसा लगता है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 ये सारा वस्तुओं का जगत है तीन का अर्थ इन अनंतता का आधार और एक जहां सब माया खो गई जहां सब दृश्य विलीन हो गए जहां केवल द्रष्टा रह गया वो द्रष्टा एक है वह चौथा है इसलिए कबीर कहते हैं राजस तामस सातिक तीनियों इन तीनों को ही ये सब तेरी माया है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 तुमको अगर रोने ही है तो आंखें छिपाकर रोने की जरूरत नहीं तुम उठ के बीच में पहुंच जाते हो दिल खोल कर रोते हो और तुम पूरे नाटक की धारा बदल देते हो क्योंकि तुम्हारे रोने को भी संभालना पड़ता है जो अभिनेता है इनका क्या करो इनको कुछ कहना पड़ता है इनके कहने की वजह से पूरी कथा बदल जाती पूरी वार्ता बदल जाती कहाँ अंत होगा कुछ पता नहीं कहाँ प्रारम्भ होगा कुछ पता नहीं ठीक ये नाटक संसार का प्रतीक है यहाँ तुम देखने वाले अलग नहीं बैठे हो कुर्सियों पर और मंच पर नाटक नहीं चल रहा है मंच पर चलता है नाटक तुम कुर्सी पर बैठे रहते हो वहाँ तुम भूल जाते हो तो यहाँ तो तुम भूल ही जाओगे यहाँ मंच ही मंच यहाँ कोई अलग नहीं यहाँ सब सब ही अभिनेता हैं और सभी देखने वाले भूलना बिल्कुल स्वाभाविक है कुछ बुरा भी नहीं है कि भूल गए लेकिन अगर याद आ जाए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 तुम एक कोने में बैठ के अपना स्वाद लोगे अपना क्योंकि वही मधुरतम है और तुम हंसोगे लोगों पे कि नाहक परेशान हो रहे हैं बहुत परेशान हो रहे हैं तुम बैठोगे कोने में ये बैठना ही सन्यास है इस बैठने का कुल इतना ही मतलब है कि मुझे समझ आना शुरू हो गई कि कर्ता होने की कोई जरूरत नहीं मेरा स्वभाव दृष्टा का है मैंने तीन के पार चौथे को पहचान लिया चौथा है तुम्हारे भीतर देखने वाला इसलिए समस्त ध्यान की पद्धतियां चौथे को जगाने की पद्धतियां हैं कैसे तुम जागरूक बनो कैसे तुम ज्यादा ज्यादा होश से भर जाओ कैसे तुम्हारी मूर्छा और तंदरा टूटे कैसे तुम दृश्य से हटो और दृष्टा में स्थिर हो जाओ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 तो गीत भी बाधा मालूम पड़ता है जब कोई चीज बहुत गहन हो जाती तो शोरगुल क्या ज्ञानियों ने कहा है कि घड़ा जब अध भरा होता है तब आवाज होती है जब पूरा भर जाता तो सब आवाज खो जाती आधा भरा घड़ा आवाज करता है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 वैसे तुम्हारे आश्रम में पैदा नहीं हुए पंडित जरूर हुए लेकिन त्यागी नहीं बाकी दोनों स्वीकार किया कि बात सच है और इनकार नहीं की जा सकती फिर दोनों ने तीसरे से पूछा कि तुम्हारे संबंध में क्या कहना है क्योंकि तुम्हारे संबंध में कुछ भी नहीं सुना गया तुम्हारे आश्रम के ना कभी पंडितों की कोई वहाँ से खबर आई न कभी बड़े महात्यागियों की खबर आई उस तीसरे ने कहा कि अगर तुम हमारी ही पूछते हो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 अहंकारी आदमी अभिमानी है निरअहंकार का जो दावा कर रहा है वो मानी है जिसके पास धन है वो अकड़ से चल रहा है सड़क पर समझ में आता है ये अभिमान है फिर ये आदमी कल लात मार देता धन को त्यागी हो जाता है फिर अकड़ से चलता है सड़क पर क्योंकि कहता है कि याद है लाखों पे लात मारती अब ये मान है ये सूक्ष्म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 जहाँ दावा है वहाँ अहंकार है। कबीर कहते हैं जिसने दृष्टा को जाना तजमान अभिमाना लोहा कंचन समकरी देखे अब उसे लोहा और सोना समान ही दिखाई पड़ते हैं ते मूर्ति भगवान और ऐसा व्यक्ति स्वयं भगवान की मूर्ति हो जाता है उसका द्वैत मिट गया अच्छे बुरे में फासला न रहा संपत्ति विपत्ति में भेद ना रहा मिट्टी सोना बराबर हो गए ते मूरति भगवाना चंते तो माधव चंता अगर वो सोचता है कभी विचार करता है तो परमात्मा का है। और परमात्मा का कैसे विचार करोगे ना तो उसका कोई नाम है ना उसका कोई रूप है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 ऐसे गहरे चला जाता है कि बाहर से लगता है मौजूद ही रहा, वो अनुपस्थित हो गया उदास लगने लगता है वो उदासी भ्रांति लेकिन उस उदासी के कारण बड़ा उपद्रव पैदा हुआ कई लोगों ने समझा कि उदास होने से हरी पद मिल जाएगा वो उदास बैठ गए इसलिए उदासीनियों के संप्रदाय उदासी संप्रदाय वो उदास होना सिखाते है। बैठे हैं बिना नहाए धोए मक्खियाँ उड़ रही हैं मक्खियों को भी नहीं उड़ा रहे क्योंकि उदास आदमी को क्या कर हरे थके हारे हताश बैठे ये तो मरना हो गए ये कोई जिंदगी ना हुई, और इससे कोई हरी मिलेगा इस भ्रांति में मत पड़ना लेकिन अक्सर धर्म के मार्ग पर ये कठिनाई होती क्योंकि लोग बाहर से पकड़ते हैं जिन्होंने हरिपद पाया उनके जीवन में एक उदासी आती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 यात्रा कठिन दस चलते एक पहुंच पाता है। तुम उस एक को बनने की कोशिश करना नौ बनना बहुत आसान है तुम एक बनने की कोशिश करना और अगर स्मरण पूर्वक चलो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 तुम जब सचमुच ही अभिप्सा से भर जाते हो तो परमात्मा भी तुम्हारे प्रति इतनी ही अभिप्सा से भर जाता है परमात्मा कोई निष्क्रिय तत्व नहीं है कि तुम्ही कोई यात्रा करनी अगर ऐसा होता तो जिंदगी बड़ी आखिरी अर्थों में उदास होती परमात्मा प्रेमी है और जब तुम प्रेम से भर के उसकी तरफ चलते हो वो तुम्हारी तरफ चलना शुरू कर देता बहुत